विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट सम्रश्न प्रार्थनेशु लिंग इतने अर्थ में लिंग लगा रहे विधि विधान प्रेरणा निमंत्रण है जिसको अवश्य आने के लिए निमंत्रण देते है अवश्य नियोग करण का कहेंगे तो अवश्य आना है और आमंत्रण होता है अनुमति कामचार अनुमति कामचार अनुज्ञा अधिष्ट इष्ट अधिपूर्वक इष्ट है इष्ट है।, है सत्कार पूर्वक व्यापार सम्मान करके कहें तो अधिष्ट है है प्रश्न करना प्रार्थना इसमें भी लिंग लगा रहे ये लिंग। इन अर्थ में धातु से लिंग लकाराएगा तो भू धातु से लिंग लाएंगे लिंग के गकार की संज्ञा के सूत्र से हलंत्यम तो लकार की संज्ञा नहीं इकार की संज्ञा तो है। इसको गीत लकार कहा जाएगा टीत लकार कहा जाए गीत का क्या अर्थ है गकार से जिसका गकार ईत हो गीत है ये गीत लकार है तो भूख आगे ती पे आएगा ती रहेगा ओटागम हो जाएगा लुंग लंग लिंग -लं -लं सोडवा दा तो इस तरह से औटागम नहीं हुआ उसमें लिंग का नाम नहीं, हा, नहीं है हाँ ओटागम नहीं होता है तो भू अगर ति करते सप होगा किस तरह से सब सब करेगा भू अति किस तरह से भू को गुना गुनावादेश हो जाएगा यास, हाँ, यासुट परश्मी पद सुतोंगीच परस्में पदेश यासुट परस्म पद को लिंग परस्म पदा यासुट आगमोंगीच हाँ आत्मने पद में स्यूट आएगा तो परस्में पद में लिंग को यासुट आगम होगा यासुट में टकार इते उकार उच्चारण के लिए यास आगम है यास तीत होने से तो तो लिंग के आदि में तीप के आदि में यास आ जाएगा ती के इकार का लोप होता है किस सूत्र से तो इतकार तो के पहले यास तो प्रत्यय क्या हो जाएगा यास्त यास्त हो जाएगा और ये जो आगम होता है यद्यपे यासठ में टकार तो ही तब तो उसको गीत मानना गीत कार्य होगा यासुटे का अवयव है प्रत्येक अवयव हो गया यद आगमास तद गुणीभूताश तद लिंग का आगम अवयव हुआ अवयव को गीत करने अवय में चरितार्थ नहीं होने से समुदाय को गीत कर देगा लिंग लका लकार लिंग है प्रत्यय दीप उसको गीत कर देगा गीत होने से कहीं गुणवृद्धि निषेध के लिए आएगा आएगा अद आदि आएगा यास्त हो गया यास्त से या के सकार का लोप करने के सूत्र है लिंग सलोपोन्य अनंत्य स लोप लिंग लकार के अनंत सकार का लोप हो जाएगा ये भी सार्वधातुक लिंग है सार्वधातुक लिंग में अर्धातु तो को हो जाएगा आशीर्िंग तो सार्वधातु को लिंग अनंत से स लोप यास आगम लिंग को तिप को तिप आदि को तो शिव लिंग क्या हो गया और अनंत हो गया अंत्य नहीं है अंत्य में तो तीप ती है सबको स्थान पर न सब को यागम होगा यास तो हो सकार है तो अनंत सकार का लोप प्राप्त हुआ लो लाप्त पर सूत्र है अतो अतः परस्य यास, यास यह। अतो अत पार्वधात्कस इसमें तीन पद या अलग पद यदी यह है लुप्त षष्टियंत अत यास को यास को यह हो जाएगा यास के सकार का लोप करके यह बना दिया है यास को ये यह अतर से सार्वधात् व्यास इतना से यह यास को यह होगा हो। हो। ऐसे छंदते हैं यास के ष्टीकरण तो यास होना चाहिए विभूति हो गया यासरा यास अगर यह षठी विभूति हो गया लुक होने के बाद यास के सकार का सरु भो भगो अघो अपूर्व से वो होगा और यह का लोप होगा करने के सूत्र क्या है लोप होने के बाद या यह में गुण नहीं होना चाहिए असीधे तो यहाँ असिधा नहीं हुआ गुण हो गया यह यह यास को यह होता है तब यास को यह होने से यास के सकार का लोप प्राप्त होता पूरा यास के स्थान पर यह हो गया सकार कहाँ जाएगा सकार हट जाएगा न रहेगा पूरा यास को यह हो गया सकार ही नहीं रहा यह करने पर यत अगर तकार ही भू शब या को क्या हो गया यहाँ सुप के आगे क्या मिलेगा यू के आगे सप है गुण वादे से क्या होगा भव आगे ये अगुण हो जाएगा भवे हो जाएगा आगे कर आधा तो है तो कार लगे लोपो ब्योर बली वा और योन का लोप होता वल पर हो तो बल पड़े लोप हो तो यहाँ तकार तो बल में आएगा तो लोप किसका होगा य के आकार का लोप हो जाएगा तो तो कर रहेगा पहले य के पहले क्या था भाली भा। ये ना और कोई था भाई आदमी से गुण करें तो क्या हुआ भव्य तो बता दिया था ना भव्य अगर तकार मिला दो क्या बनेगा भवेत जो प्रक्रिया हुई ये प्रक्रिया सौ लकार में बराबर है या सुटागम होगा तिपत जी सििंग स्वलोपनते से सलोप प्राप्त होगा लोप नहीं हो लो करके अतय से ये हो जाएगा और जहाँ पर में मिलेगा तो यकार का लोप होगा नहीं तो ये का एकगा भवेत तो बन गया आगे प्रत्यय क्या है तस को हो जाएगा ताम क्या सूत्र सो तो किस में लगता है गीत लगा गीत लकार है हाँ तो ये हो जाएगा तस को क्या हो जाएगा ताम बाकी सब प्रक्रिया बराबर है और तो ये में यकार योक, योक, का लोप हो जाएगा पर भी वाले है तो, बल कौन है ताम का तो कार से क्या बनेगा भाम आगे प्रत्यय क्या है अंतर से प्राप्त है उसको बाद जुस जुस हो जाएगा लिंगो जेर जुस जी को जुस और ई में रह जाएगा जी में ई रह जाएगा इकार को इत जूस का रहेगा उस जिसका क्या रहेगा जकार कहाँ जाएगा चुट्ट से लप हो जाएगा इतसज्ञा तस से लोप उस गा अरे भू सप अगरे यास को हो गया यू क्या अ को गुण अ रहने पर गुणावाद से भागे आधुगुण भगे यकार है आगे उसे यकार का लोप किस तरह से होगा लोप लोपर बल या नहीं क्यों नहीं लगेगा पर में क्या है ऊ उसका ऊ है बल नहीं है इसे यकार का लोप नहीं होगा तो एक को क्या आदेश होगा कुछ होगा श्रवण होगा एक का, का? क्या रूप बन गया भवे यु हो सकार का रुत्व विसर्ग हो जाएगा क्या रूपना भवेत भवेतांग युह क्या कहेंगे स भवेत स भवेत बोलो बोला तम क्या के भवे बने गया भू सपिप शिव को यासुट आगम हो जाएगा कि सूत्र से यासुट जैसे सौ के पुस्तक में सूत्र नहीं इस रहता है सौ के पुस्तक में है? हाँ कम से कम सब पुस्तक देकर तो बोलो क्या सूत्र यासूट आगम होने पर या सग्र सी सी कारेगा सिक का इतस्वरूप है यहाँ भी लिंग स्थलोपनत को बात करके तो ये हो जाएगा भावे अगर सकार योप हो जाएगा लोपलि सकार तो गुरुत्विसर्ग हो जाएगा क्या बनेगा भवे है, है बन जाएगा अगर थस है थस को क्या आदेश होता है क्या आदेश तम होता है क्या रूप बनेगा भावे तम भवे ताम, ताम बन गया था दिव्य प्रथम पुरुष में ये क्या चल रहा है देख कर दो सुनते हो भवेत बोलो भवेत भवेत भवेत भवेत भवेत भवेत आगे मीप को हो जाएगा किसो तो से हाँ भू आ हो जाएगा ये आँसू टी के सकार का लोप होगा कि सूद से प्राप्त है लोप अनका कि सूते से हाँ कि आशुट को ये आदेश किस से हो जाएगा सब ई युण हो जाएगा भावे यक का आये अकार आगे क्या प्रत्यय तो लोप होगा लोपली पनमे बाल है तो रूप क्या बनेगा भाभी आगे प्रत्यय क्या है आ गए बस के सकारे क्या होगा नित्यम तो सूत्र लग जाएगा क्या करेगा क्या करे क्या बोल दो है मैं वृत्ति पूछा ये तो क्या करेगा हाँ वहाँ वृत्ति नहीं बोलना ये क्या करेगा ऑल अंत्यम <laughs> ये कौन सी जब पूछते हो वहाँ वृत्ति नहीं बोलना तभी हमसे जो कुछ दूसरा बोलते हो तीन बार पूछना पड़ता क्या क्या करेगा कौन नित्यांगीत तो, गीत लकार कहाँ लगता है उत्तम पुरुष में सकार का लोप हो जाएगा लोप के बाद क्या रहेगा प्रत्यय तो वाह भकार का लोप होगा लोप बीरो वाली तो क्या रूप बनेगा भवे वह अरे मस्क म हो जाएगा सकार लोप होने पर क्या बनेगा भावे, भावे म उत्तम पुरुष क्या रूप बना भवे यम अहम केवल सेवलवचन बोल स भवचन बहुवचन अंतिम से बोलना उत्तम वर्ष बहुचन से शुरू करना बहुचन दिवोचन एकवचन फिर मध्यम वर्ष बहुचन दिवचन एकवचन ऐसा बोलना पहले क्या बनना पड़ेगा वयम उसको अभी बोलना पुस्तक बंद करके रूप देकर बोलते हैं पुस्तक बंद कर बोला हाँ उत्तम से बोलो पहले बोलो पर से सा हाँ पुस्ताक बंद करो सा अभी तो बोलो सा बोल लो, लकारो गल लिंग लकार है उत्तम उसे में क्या करता है हाँ बोलो वायम हाँ पुस्तक बंद कर रखा है ना अभी केवल रूप लेकर देखाओ बिदिलिंग का बाएं था था ये बाई हथ ना रहना दे ये सब अभी तो नहीं बोला था केवल ये पु या यू देखो किसको भवे पु देखा। अभी देखा देख अभी देखो देखा अभी भवानी रूप सिद्ध कर देखाओ भवानी रूप पहले लकार किस सूत्र से है कौन लकार फिर कहाँ का रूप है उसके बाद प्रत्यय ला करके फिर बहुत धात से हमका लकार हमको पुरुष वचन प्रत्यय के बाद फिर ये नहीं नहीं नहीं नहीं कुछ संज्ञा संज्ञा संज्ञा नहीं, नहीं।, नहीं क्या है सार्वधातुक सार्वधातु संज्ञा कोई है हाँ? संज्ञा क्या है क्या बोलो संज्ञा क्या है से सूत्र है लिखो पुस्तक बंद करके अनाद्य लूट से लेकर के लोट चूत्र तक सूत्र लिखो अनद्यतने लुट आगे सूत्र लिखो लोट चतक उठना पड़ता है ना निष्ठा बिल्कुल बराबर उठते हो बीजे बीजे देखा के लिए यार निष्ठा उठते हो दिखाने के लिए नोटबुक देखा ना देखा दो नहीं दस्थिर न दस्थिरा। देखा था ये भवानी अब कौन सा देखा वही तो मैं बीच तो में देखा तो ना नहीं नोटबुक भाव ने नहीं देखा है किसको देखा है कल दो भारती का आया था भारती का लिखो देखो वार्तिक कल आया था तो लिखो लिखो रू बोल दो बिदिल लु, हुआ ना सबेद नहीं नवे रुको मैं बोलने के बाद फिर बोलना सभवेद क्या बोलो सो फिर बोलो भा फ बोल स आम केवल रूप केवलूपत अभाव लोट लगा